मांड के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ लात शांति प्रकरण का चौतरवा कारिका देखेंगे शास्त्रादि अभी कहा गया कि ये जो शास्त्र शास्त्र और शिष्य ये भी सब कल्पित व्यवहार के दृष्टि से ये सब केवल पारमार्थिका भी कोई सत्य तो नहीं है आगे कहते हैं शास्त्रा भेद शास्त्रादिभेदक संवृत्ति सिद्धीन आत्मजन्यकना संवृत्ति सिद्धा सैद्ति आशंक्य अंगीको शास्त्रादिद शास्त्र आदि आदि से शिष्य शास्त्र ये सब भेद कल्पना, अगर ये संवृत्ति सिद्ध संवृत्ति तीन नंबर टिप्पणी दे दिया का सिद्ध जो व्यवहार है काल्पनिक व्यवहार वो काल्पनिक व्यवहार से सिद्ध है ये सब भेद केवल व्यवहार के लिए और ये व्यवहार भी काल्पनिक का है तद अधीन आत्मजीन आत्म आत्मनि ये शास्त्र के अधीन आत्मनि अजत्व कल्पना अभी समृद्धि सिद्धा है शास्त्र समृद्धि सिद्ध हुआ और शास्त्र कहता है कि आत्मा अज है आत्मा का उत्पत्ति नाश नहीं होता है तो शास्त्र अगर कल्पित है जो शास्त्र कहेगा कि आत्मा अजन्म है तो वो बात भी कल्पित हो जाएगा पूर्व पक्ष ये कहता है तदधीन आत्मा आत्मनि अजत्व कल्पना आत्मा में अजत्व कल्पना ये भी समृद्धि सिद्धा एवं अर्थात ये भी खाली कल्पित व्यवहार के लिए ये भी मान लिया जाएगा आत्मा अजय क्यों है कहते हैं ऐसे कहते हैं व्यवहार में ऐसे कहते हैं इस प्रकार के इतने आशंख्य सिद्धांति अंगीकर होती बात ठीक है अजत्व तो आत्मा अजय है ये कहना कहते ये भी कल्पना है अजह कल्पित समृत्त्या परमार्थे नाप्यज सहृ कल्याज पर नाज परतंत्र अभिनपत्तिया संवृता तू कल्पित समृत्या व्यवहार कल्पित व्यवहार का दृष्टि से उसको अज कहा गया क्योंकि कल्पित व्यवहार में किसी का जन्म होता है कल्पित व्यवहार में किसी का जन्म होता है और कह दिया गया इसका किंतु जन्म नहीं होता है ते कल्पित व्यवहार को ले करके एक जन्म हमारा बुद्धि में आता है बोल करके एक अजन्म ये भी बुद्धि में आया आने से कहते हैं ये अजन्म उसका है जब जन्म ही कोई पदार्थ नहीं है फिर यह अजन्म शब्द कहने का क्या जरूरत है अगर उसका प्रतियोगी नहीं है तो फिर ये कहने का कोई आवश्यक नहीं है तो कहते कल्पित समृद्धिया अजत्व अर्थात आत्मा में अजत्व धर्म भी नहीं है निर्धर्म का और परमार्थे ना नापी अजह आत्मतत्व तो परमार्थ से वास्तव तो अज भी नहीं है तो अजह नहीं है तो फिर जन्म हो जाएगा कहते वो भी नहीं है कोई धर्म नहीं है और परतंत्र अभिनिष्पत्या निष्पत्या तू स जायते सांख्य लोग कहते हैं सब उनका मत में तो प्रकृति भी नित्य है प्रकृति नित्य किन्तु तो अभिव्यक्त हो जाता है अभिव्यक्त प्रकृति हो जाने से पुरुष का उसके साथ संबंध हो जाता है तो ये सब कहते हैं कि ये संबंध शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ संबंध हो जाना इसी को जन्म कह दिया गया ये सब परशास्त्र परतंत्र दृष्टिया परतंत्र परशास्त्र सांख्य शास्त्र अन्य शास्त्र का दृष्टि से समृत्या स जायते केवल व्यावहारिक दृष्टि से कहा जाता है जायते अर्थात शरीर मनो बुद्धि इत्यादि के साथ आत्यंतिक संयोग हो जाना इसको कहेंगे मतलब अपूर्व संयोग हो जाना शरीर और मनोबुद्धि के साथ प्रतिदिन सुसुप्ति के बाद तो संयोग हो जाता है किंतु अपूर्व संयोग नहीं है, वो तो कल भी वही संयोग था किंतु जब शरीर और मनोबुद्धि के साथ जब इस आत्मा का अपूर्व संयोग होता है जो संयोग पहले नहीं था उसको जन्म कहेंगे शरीर और मनोबुद्धि नया बनेगा उसके साथ संबंध होगा इसको कहा जाएगा जन्म और फिर सुसुप्ति में जाएगा कहीं यह संबंध विच्छेद हो गया फिर सुसुप्ति से बाद आएगा फिर संबंध आ जाएगा ये जो संबंध सुसुप्ति के बाद आएगा ये अपूर्व नहीं है और ये जो संबंध टूट गया सुसुप्ति जाने से पहले ये शरीर मन बुद्धि के साथ संबंध टूट गया कि आत्यंतिक संबंध विच्छेद नहीं हुआ फिर जब जागृत में आएगा फिर संबंध हो जाएगा किंतु मृत्यु उसको कहेंगे जहां आत्यंतिक संबंध विच्छेद हो जाएगा इस प्रकार की संख्या लोग कहेंगे अपूर्व संबंध बनेगा और आत्यंतिक संबंध विच्छेद होगा इसको जन्म मृत्यु कहेंगे तो कहते हैं ये सब केवल व्यवहार के लिए कहते हैं कि शरीर मन बुद्धि व्यवहार में आया कल्पित कल्पित पदार्थ के साथ है कि नित्य पदार्थ का संबंध कभी हो भी नहीं पाएगा प्रकाश और अंधकार ये दोनों के साथ कभी संबंध होगा ही नहीं रजू और सर्प ये दोनों के साथ वास्तव में कोई संबंध होता ही नहीं खाली कल्पना से चलता है कहते है की समृत्या स ये श्लोक संख्या होगा सात चार कुछ अलग लिखा है टीका में कल कल्पितम आत्मनि अजत्व इतना हेतुम मह आत्मनी अजत्व कल्पितम इसमें हेतु कहते हैं क्यों आत्मा में अजत्व कल्पित है तो कहते हैं श्लोक में कहा परतंत्र अभिनिष्पत्तिया तो परतंत्र के आधार पर जायते वो जायते तो ये न होते इसलिए ये इस सब परतंत्र का दृष्टि में कहा जाता है टीका में परिणामवाद प्रसिद्ध जन्मना भ्रांत्या एवं आत्मा जायते परिणामवाद परिणाम किनका किन सांक्य। का तो परिणामवाद प्रसिद्ध जन्मना उनका मत में जो जन्म जैसे वो लोग कहते हैं भ्रांत्या एवं आत्मा जायते वो लोग भी कहते हैं भ्रांति कभी पुरुष नित्य है कोई जाता नहीं होता है और जन्म नश्य विभ्रमत्वन तो निषेध से अजत्व तथा युक्तम इत्य जन्म एक भ्रांति है तो जन्म एक भ्रांति है तो जन्म का जो निषेध किया जाएगा वो भी भ्रांति है क्योंकि प्रतियोगी अगर नहीं है तो फिर अभाव भी नहीं होगा जन्म जैसे बंध्यापुत्र नहीं है तो बंध्यापुत्र का अभाव ये भी प्रसिद्ध नहीं है इसी प्रकार के जन्मन सेभ्रम तेधत्म अज ये, भी है। ये भी है। आगे टीका में श्लोक व्यावर्त्या आशंका आह श्लोकन उसको कहते हैं भाष्य में, में। ननु शास्त्रादीना संवृत्ति अज इतम कल्पना संवृत्ति सै पूर्व पक्षे का शंका जो टीका में दिखा दिए थे अगर शास्त्र आदि समृद्धि होगा समृद्धि था केवल व्यवहार कल्पित तो व्यवहार को लेकर के शास्त्र अगर ये है तो अज इति य कल्पना अज कौन है आत्मा या अनात्मा आत्मा आत्मा जो अज कहते हैं यम अपी कल्पना ये कल्पना भी समृद्धि से आती है है आत्मा अजय ये कोई पारमार्थिक को बात नहीं है टीका में शास्त्रादि भेद कल्पितत्वे कल्पित्व तत्प्रयुक्त आत्मनि अजत्व अभी कल्पित सर्थ पूर्व पक्ष कह रहा है शास्त्रादि भेद अगर कल्पित है शास्त्र शास्ता शिष्य ये सब भेद अगर कल्पित है तत् तो प्रयुक्तम आत्मनि अजत्व उस शास्त्र से निश्चय करते हैं कि आत्मा अज है ये भी कल्पित है इसलिए एक छोटा ग्रंथ है पंच प्रक्रिया सर्वज्ञात्मुनि का सर्वज्ञ आत्मा मुनि ये शरीर का ये है शरीर का जो लेखक है वही है वो छोटा ग्रंथ बीच में आप एक बार आए थे ना महाराज जी के साथ उस समय आरंभ हुआ उस दिन तो तो तो उसमें प्रश्न होते होते फिर प्रश्न करता है शिष्य तब तो अगर ये सब मिथ्या है केवल एक ही सत्य है तो फिर आप हमको जो बता रहे है तो गुरु का उत्तर दे रहे हैं आप एक शरीर वाला ये कल्पना करता है कल्पना करके आप एक गुरु को कल्पना करता है और गुरु का कल्पित उपदेश से मेरा कल्पित मोक्ष हो जाएगा ये भी सब आपका एक कल्पना है क्यों क्योंकि आपको कल्पित बंधन है ऐसे वहां कहते हैं अर्थात ये सब कल्पना है जितना दृढ़ ये कल्पना को मानते चलेंगे उतना दृढ़ ये जगत होगा जब आप सब चीज को ऐसे उड़ा देंगे क्या ये सब कल्पना है वो जाने दो तो फिर उतना जल्दी ये जचेगा भैराग्य जितना दृढ़ है ये उतना होगा कल्पितम सद पूर्व पूछता है तो सिद्धांत उसको विकल्प करता है पाठ संशोधन करना है टीका में किम अजो अयम आत्मेती अजो अयमात्मेती एक मधिक हो गया कि अजो अयमात्मे की व्यवहार से कल्पित कि तदुपलक्षित रूप से आद्य अंगीकर पूर्व पक्ष कह दिया कि आत्मा में अजो तो ये विकल्पित होगा तो सिद्धांत विकल्प करता है कि ये जो अजो कहते हैं अजो अयम आत्मा इस प्रकार की व्यवहार अजो अयम आत्मा इस प्रकार की व्यवहार ये कौन सा व्यवहार ये व्यवहार व्यवहार चार प्रकार है ना ये सब्दो, ये नब्द प्रयोग व्यवहार <coughs> क्योंकि शास्त्र ये बात कहता है कि अयम आत्मा अज ये शब्द प्रयोग ये भी एक व्यवहार है अभिज्ञान अभिवदन हानोपादान अर्थ क्रिया चार प्रकार की व्यवहार होता है तो ये अभिवादन अजो अयम आत्मा इस प्रकार की जो व्यवहार तो ये व्यवहार को कल्पित तो कहते हैं कि तद उपलक्षित श्या, रूप से ये व्यवहार से उपलक्षित होता है जो आत्मा का वास्तव रूप उसको कल्पित तो कहते हैं तो दो विकल्प करता है आद्यम अंगीकर अगर आप ये व्यवहार को कल्पित तो कहते हैं वो ठीक है किंतु व्यवहार से जो उपलक्षित होता है वो पदार्थ आत्मा तो, तो वो कल्पित तो नहीं है उसमें कोई अजत्व है ही नहीं तो व्यवहार से जो उपलक्षित होता है आत्मा वो कल्पित नहीं है कि व्यवहार कल्पित है आत्मा अज इस प्रकार के शब्द प्रयोग करेंगे ये शब्द कल्पित है भाष्य में सत्यम एवं आप कहते हैं कि व्यवहार मतलब कल्पित है आत्मा में अजतः तो कहते हैं सत्यम व्यवहार कहेंगे तो सत्यम शास्त्रादि कल्पित समृत्तिया एवं अजय उचित है शास्त्र आदि के द्वारा कल्पित जो सम्वृत्ति व्यवहार उस व्यवहार से इसको अज्ञ कहा गया शास्त्र के द्वारा व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार अध्ययन ये सब मतलब विचार वेदांत विचार यहाँ भी कहते हैं आत्मा अवज ये शास्त्रीय व्यवहार हो गया इसलिए कहते हैं शास्त्राधिकल्पित समृत्या समृतिया व्यवहार शास्त्राधिकल्पित व्यवहार से इसको कहा जाता है वेदांत में कहा जाता है आत्मा अवजहार जो हाँ तो वो कल्पित था है था जब तक तो मानेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ तब तक तो कहा जाएगा अब पत्रकार संध्या करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जब निश्चय हो जाएगा कि मैं ये नहीं हूँ निश्चय होने तक नहीं कि कुछ नहीं सब छोड़ झाड़ के कूदने लगेंगे वो नहीं है टीका में अजो अयम इति अभिधान से समृद्धि प्रयुक्त त्यवहार से कल्पितत्व इष्ट इत्यर्थ अजो अयम इति अभिधान अभिधान अर्था शब्द प्रयोग इस अभिधान का संवृत् प्रयुक्त यह केवल व्यवहार कल्पित तो व्यवहार से ये किया जाता है इसलिए व्यवहार से जो तद तद तो जो ये जो अभिधान रूप का व्यवहार हुआ तदव्यवहार तद अर्थात अजो अयम ये अभिधान ये जो अभिधान अर्थात कथन अजो अयम इस प्रकार की जो कथन है ये एक व्यवहार है शब्द प्रयोग करता है ये व्यवहार से इष्टम, ये व्यवहार कल्पित है कैबल्यवस्था अजो अयम इति अभिधान अभाव अभ्युपेत व्यावर्त्यम दर्शयती कैबल्यवस्था जब निश्चय हो जाता है अजो अयम इति अभिधान अभाव जब निश्चय हो जाता है कि एक ही है जन्म मृत्यु बोलकर के कोई पदार्थ अभी है ही नहीं किसी का जन्म हो तो कहा जाएगा इसका जन्म नहीं होता है और किसी का ही जन्म कोई पदार्थ ही नहीं तो इसको अजो कैसे कहा जाएगा कैवल्य अवस्थाया मोक्ष अवस्थायाम अजो अयमिति इतना अभिधान अभाव अभ्युपेत्य स्वीकार करके व्यावर्त्यम दर्शयति अर्थात तो अजो अयम ये व्यवहार कल्पित फिर क्या कल्पित नहीं है भाष्य में कहते हैं परमार्थन नापी ना अजह वस्तु तो ये अजह भी नहीं है इसका जन्म नहीं हुआ हो होता है ऐसा कहना ये भी ठीक नहीं है ठीक है आत्मनी अजत्व व्यवहार से कल्पितत्व द्वितीय अर्ध व्याख्यान हेतु माह <coughs> अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अगर आत्मा में ये अजत्व ये शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे फिर कैसा होता है ये शास्त्र कहता है कैसा आत्मा अज है आत्मी अजत्व व्यवहार से कल्पितत्व कैसे कल्पना हो गया अगर नहीं है कुछ पदार्थ द्वितीय द्वितिया व्याख्यान हेतुम आह व्याख्यान करते हैं श्लोक का भाष्य में यस्मा परतंत्रपत्तिया परशास्त्र प्रसिद्धिपेक्ष उक्त स समृत् जायते परतंत्र अभिष्पत्तंत्र में जो प्रसिद्धि अभिष्पत्ति आगे कहते हैं परशास्त्र प्रसिद्धि पर आगे तंत्र आगे अभिनष्पत्ति उसका अर्थ कहते हैं पर तंत्र का अर्थ कहते हैं शास्त्र अभिनिष्पत्ति का अर्थ हो गया प्रसिद्धि अभिनष्पत्ति निष्पत्ति अर्थात एक आदमी निष्पत्ति कर लिया अभिनिष्पत्ति अर्थात परित निष्पत्ति सभी लोग मान लिया इसको कहते हैं प्रसिद्ध हो, हो गया तो अभिनिष्पत्ति का अर्थ हो गया प्रसिद्धि अपेक्ष इसको अपेक्षा करके यो अजी उक्त जो अज कहा गया तो वो समृत्या जायते पर में उसको अज कहते हैं और उसको समृद्धि से उसका जन्म होता है व्यवहारिक दृष्टि से केवल जन्म हो गया शरीर मनुभि के साथ संबंध हो गया अतो अज अपि कल्पना परमार्थ विषय नैव क्रमत इत्यर्थ अज इस प्रकार की जो कल्पना अपि कल्पना ये कल्पना भी परमार्थ विषय में आत्म विषय में नैव क्रमत ये इसका कोई उपक्रम नहीं हो पाएगा क्रमते आत्मनिपद हुआ प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम उस अर्थ में आत्मनिपद अर्थात तो उसमें इसका प्रवेश ही नहीं हो पाएगा कल्पना परमार्थ विषय नुपसर्गा प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम अनुपसर्गाद्वा प्रोपा समर्था अनुपसर्गाद अनुपसर्ग उपसर्ग नहीं है तभी तो विकल्प से हो जाए नैव क्रमते अर्थात कैसे हतलब नई व्रमत ना न वहाभ्याम अर्थात उसी अर्थ में होना चाहिए उपक्रम अर्थात यहाँ उपक्रम अर्थात प्रवेश लिया जाएगा अर्थात अजय यह शब्द आत्मा विषय में इसका प्रवेश ही नहीं हो पाएगा शब्द उसका मतलब प्रयोग ही नहीं हो पाएगा उपक्रम नहीं हो पाएगा प्रक्रम उपक्रम उपक्रम अर्थात प्रवेश ठीक है मैं परे परिणामवादी नाम शास्त्रेय या परिणाम प्रसिद्धि परिणामवादियों का शास्त्र में परिणाम है अर्थात तो मिट्टी घट रूप से परिणाम हो गया इस प्रकार वो लोग कहते हैं यह परिणाम अप्रसिद्धि न परिणाम प्रसिद्धि ताम अपेक्ष तिषेधे न यो अज इति आत्मा उत्तर वो परिणाम को अपेक्षा करके उनका शास्त्र में प्रसिद्धि है परिणाम उसका अपेक्षा करके इसका निषेध किया जाता है कहीं एक प्रसिद्ध है उसको ले करके बोलो लोग निषेध करते हैं यो अज इत आत्मा उक्त स समृत्या एव वो भी केवल कल्पित व्यवहार दृष्टि से भ्रांतिया भ्रांति समृत्या सृत्या एव यत जायत वो समृत्या अर्थात केवल भ्रांति से जायते जायते अर्थात संबंध हो जाना शरीर मन बुद्धि के साथ अतच्च प्रति जन्मन समृद्धि सिद्धत्व तथा निषेध रूप अजत्व अभी तादृग इत्यर्थ प्रतियोगी का जन्म हम कहते हैं कि इसका जन्म नहीं होता है तो इसलिए ये अज है तो अज का प्रतियोगी हो जाएगा जिसका जन्म होता है तो जिसका जन्म होता है वो कल्पित है तो प्रति अगर कल्पित हो जाएगा उसका जो निषेध किया जाएगा वो भी कल्पित होगा तो वो भी कोई वास्तव पदार्थ नहीं होगा समृद्धि सिद्धत्वाद तद निषेध रूप अजत्व ताद्रिकाद्रिक अर्थात समृद्धि सिद्धे तो दिया ना प्रतिन जन्मन समृद्धि सिद्धवात्थ तूपत्व ताद्रिकाद्रिक अर्थात ये भी समृद्धि सिद्धत्व तो निषेध करना अर्थात अज्ञ कहना है ये भी समृद्धि सिद्ध है केवल ब्रांति से कहता है आदि व्यवहारों उपलक्षित स्वरूप से अकल्पित्व अजत्व व्यवहार होता है जिसको कहा जाता है ये अज्ञ है अजत्व तो कहना है ये कल्पित है किंतु जिसको कहता है इसमें अजत्व तो है वो किंतु कल्पित नहीं है इसमें जो अजत्व तो कहता है यह कल्पित है किन्तु वो कल्पित नहीं है रज्जु कल्पित नहीं है किंतु रजू में सर्प कहता है वो कल्पित है और वो सर्प में विष है तो दिखाता है कहता है इसमें विष है इसमें कह करके तो रज्जू को दिखाता है और रज्जु में विष है कहता है तो ये विष से उपलक्षित तो होता है जो उसका स्वरूप रज्जु वो कल्पित नहीं है उसको बोला ये तो ये जाएगा। हाँ। तो जाएगा। वो भी बताइए इसी प्रकार की उसका है। संस्कार है और तो इसको मानेगा कि इसलिए कहा जाता है ना ये गधा को कैसे बांधते हैं हाँ। गधा को वस्तु तो बांधने का जरूरत नहीं गधा को खड़ा कर दो जहाँ रोज बांधते हैं ले के। वहाँ खड़ा करके उसका पाव के चारों तरफ हाथ फेर दो जैसे रोज बांधा जाता है और रात भर उधर ही खड़ा रहेगा इसलिए उसको गदा कहा जाता है उस मान लिया कि हम बंधन में आ गया तो इसी प्रकार की सब चीज कहते तो हमको तो पता नहीं कि इस दवाई से ये हो जाएगा कहेंगे तो चेतन मन को पता नहीं है अब चेतन मन को स... मतलब इसको सब पता है तो उसी मुताबिक वो सब कार्य होता रहेगा दृढ़ संस्कार है ये सब उसी मुताबिक होता रहेगा जो भूत देख करके डर जाते हैं बुखार हो जाता है वहां कोई भूत था कुछ नहीं था कितना बुखार हो जाता है मतलब कितना कठिन हो जाता है एकदम वो सोया हुआ वही बात बोलता रहेगा नींद हो गया होगा दवाई तो दे देंगे सोया हो जाएगा बीच बीच में कहता रहेगा भूत भूत ऐसा कहता ऐसे ही होता है अच्छा तो अजत्व आदि व्यवहार उपलक्षित स्वरूप से ये बार बार विचार करने का है और जिस समय में, में हमको सही में भूत का डर आता है हमको इतना विचार करके संस्कार बनाना है भूत का डर आने का समय में वो विचार उठने तक तो। अगर भूत का संस्कार ज्यादा रहेगा ये हमारा जो नया संस्कार भूत नहीं है वो उठ नहीं पाएगा वो भूत का संस्कार इसको दबा देगा तो ये बिल्कुल उतना ही है जैसे ग्लास में चीनी का दाना और नमक का दाना ये बिल्कुल ऐसा ही है हमको ये वेदांत का संस्कार इतना होगा बार बार सुनते सुनते फिर जब वास्तविक व्यवहार में उठेगा वो संस्कार कल्पित संस्कार उसको ये उठना चाहिए जब उठेगा तो उसको साफ करेगा जिस दिन वो पहला विपरीत तो विचार साथ साथ उठेगा आपको उस दिन पता चलेगा कि हम तो दुर्गो को जीतने का स्थिति में आ गए उसका आ गए और उसको कोई हो साथ में मतलब और करे कुछ पठन पाठन ना करे तो पार हो जाएगा किंतु फिर भी अगर करता रहेगा तो जल्दी होगा कि वो स्थिति पहुंचने तक तो, तो लगना ही पड़ेगा तरथा तो तो दोनों साथ साथ उठेंगे ये चलता है और ये उठा और एक बार नहीं दो चार बार होकर निश्चय हो जाना है हाँ ये जब उठता है कल्पितावाद ये भी उठता है अब उठता है तो निश्चय हो गया कि इसका पचास भाग तो आ गया फिफ्टी फिफ्टी परसेंट हो गया अब वो धीरे धीरे आगे चलेगा किंतु तो अगर वो फिफ्टी परसेंट जो भी वेदांत संस्कार हुआ उसको और आप रोज जोड़ते रहेंगे वो जल्दी होगा बहुत जल्दी हो जाएगा इसलिए महाराज से कहते हैं सारा जीवन तो इसी को लगा इसी में ही लगना चाहिए तो हो गया सोच करके कभी मतलब और मतलब घूमने का जरूरत नहीं इसमें और जल्दी हो जाएगा चीनी का नमक क्या जी चीनी का नमक मतलब ग्लास में नमक का दाना, दाना, में दाना है और आप चीनी का दाना डालते चलेंगे तो धीरे धीरे एक दिन होगा कि वो बराबर लगेगा किंतु आप कहेंगे कि बराबर लगा अब छोड़ दो क्योंकि फिर अगर अभी आप नमक का दाना और नहीं डाल रहे हैं क्योंकि जगत को सत्य ऐसा बुद्धि नहीं कर रहे हैं मिथ्या है ये दृढ़ कर रहे हैं अर्थात आप निम्न चीनी का डाल दाना और डालते चलेंगे डालते चलेंगे वो जल्दी उसको पार कर लेगा नमक को एकदम दबा देगा वो हो जाएगा इसलिए इसको लगे रहना है मतलब जब तक तो इतना निश्चित तो हो जाए धीरे धीरे आप पंचम भूमि का में जब तक तो हो जाए समाधिस्त तो हो तब तक तो इसमें लगा ही रहना है इसलिए छोटे मारोश्र का उदाहरण बार बार दिया जाता है तस्य कल्पना अधिष्ठान ये तो जो उपलक्षित स्वरूप है वो कल्पना का अधिष्ठान है तो कल्पना का जो अधिष्ठान है वो मिथ्या नहीं होगा अगर वो भी हो जाएगा तो उसका और एक अधिष्ठान आएगा अनवस्था दोष चले गए न कल्पित से शास्त्राधेय अकल्पित न प्रमिति हेतुत्व कल्पित जो शास्त्रादि है उससे शास्त्रादेय है पंचमी अंत ना ष्ठी अंत कल्पित से अकल्पित अकल्पित कौन हो गया अधिष्ठान आत्मा तत्व तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि कल्पित से शास्त्रादे है अकल्पित आत्मनि न प्रमिति हेतुत्व आत्मा अकल्पित है और ये कल्पित शास्त्र उसका ज्ञान करवा देगा स्वयं कल्पित अकल्पित का कैसे ज्ञान कराएगा पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति उसको उत्तर देता है ये वेदांत का एक बड़ा मतलब बल है प्रतिबिंबादो बिंबादी प्रमिति हेतु त्वस्य संप्रतिपन्नवाद खाप का मुख है इसमें क्या प्रमाण है तो कहीं प्रतिबिंब प्रतिबिंब सत्य है क्या किंतु तो मुख में वो प्रमाण है देखिए तो कल्पित पदार्थ भी वास्तव पदार्थ के लिए प्रमाण होता है ऐसा नहीं कर पाएंगे कल्पित शास्त्र से क्या ज्ञान हो जाएगा क्या हमको आत्म तत्व तो का ज्ञान हो जाएगा ऐसा बात नहीं है तो वेदांतियों का एक बड़ा प्रमाण है ये श्लोक उच्चारण करेंगे अभी पूर्व पक्ष शंका करता है आगे श्लोक में ननु ज्ञान से कल्पित शास्त्रादि जन्य मिथ्यात् स्वरूप तो मिथ्या नहीं हुआ किंतु ज्ञान तो जो उत्पन्न हुआ किससे उत्पन्न हुआ कल्पित तो शास्त्र आदि से उत्पन्न हुआ कल्पित शास्त्रादि जन्यत्वात ज्ञान तो, है। ये है, तो ये मिथ्या, न, ये मिथ्या है जो है तो ये वेदांत इसको मिथ्या कहता है ना सत्य कहेगा मिथ्या है ये ब्रह्म ज्ञान होगा ऐसे घट ज्ञान हुआ ऐसे ब्रह्म ज्ञान होगा ये सब मिथ्या है वो तो मन का एक मतलब वृत्ति है अंतकरण का मिथ्यात्वाद इसलिए न अपुनरावृत्ति फल साधन अपुनरावृत्ति फल का साधन नहीं बनेगा ये ज्ञान अपनरावृत्ति मोक्ष पुनरावृत्ति न हो ये जो मिथ्या ज्ञान होता है क्योंकि मिथ्या शास्त्र से ज्ञान हुआ ये जो मिथ्या ज्ञान होता है ये मोक्ष का साधन नहीं बनेगा पूर्व पक्ष कह रहा है सिद्धांती उत्तर देता है तत्र उसे उदार करता है मतलब निराकरण करता है यहाँ वेदांतल लोग दृष्टान्त देते हैं आपका पांव में कांटा घुसा है अब किस से निकालते हैं उसको कांटा से निकालते देखिये समान जातीय है तो इसलिए मिथ्या से जो मतलब ज्ञान होगा ये मिथ्या है क्या मिथ्या किंतु तो ये ज्ञान हटाएगा किसको ज्ञान किसको हटाएगा अज्ञान को तो वो कौन सा पारमार्थी है तो अज्ञान को हटाएगा वो अज्ञान तो मिथ्या है अर्थात उसको तो केवल तो तो कल्पना किया है तो मैं ब्रह्म नहीं हूं यही तो कल्पना किया है मैं परिचिन्न हूं मैं शरीर वाला हूं कल्पना किया है तो इसलिए जैसे कांटा को कांटा से निकाल दिया जाता है इसी प्रकार एक मिथ्या चीज से दूसरा मिथ्या चीज को हटाया जाएगा अभूताभिनिवेश तद्यते सबुद्वैव दया भाव सबुद निर्मित तो न जाय अभूतभिनीशॉस्त न विद्यते साम बुध्वा निर्मित न जायते भाव जैसे-जैसे जाएगा उत्तराधेवास्तव अवास्तव शब्द का मिथ्या आग्रह तो अवास्तव मिथ्या आग्रह है कोई वास्तव ये नहीं है अवास्तव है और मिथ्या आग्रह है जो अस्थि बोल करके कहते हैं अस्ति कहते हैं द्वैतम अस्थि कहते हैं कहते हैं अभूत अभिनवेश अस्थि द्वैतम तत्र न विद्यते अर्थात ये जो अभिनिवेश का विषय है क्या अभिनिवेश है घट है पट है नदी है पर्वत है मैं हूँ गुरु है शास्त्र है ये सब अभिनिवेश है कहते हैं तत्र तो तत्र अर्थात तो अभिनिवेश का जो विषय उसमें कोई द्वैत तो है ही नहीं तथा तो जहां वो अभिनिवेश करते हैं वहां कुछ द्वैत तो है ही नहीं अर्थात वो अभिनिवेश वास्तव मिथ्या ही है और सद्वया भाव बुद्धवा और जब द्वय का अभाव द्वैत तो है नहीं ऐसा निश्चय हो गया तो द्वया भाव बुद्धवा स निर्निमित न जायते जब द्वय का अभाव द्वैत तो का अभाव निश्चय हो गया स स अभूत अभिनिवेश जो अविद्यमान का अवास्तव का जो दृढ़ आग्रह करता था अभी उसका कोई निमित्त तो नहीं रहा क्योंकि बुद्धवा ज्ञान हो गया तो फिर आगे अभिनिवेश उसको होगा न जाए थे वो अभिनिवेश फिर नहीं होगा जिस चीज को समझ लिया तो उसका फिर दोबारा उसको और भ्रांति नहीं होगी तो ज्ञान और रटन वही है ज्ञान और समझ लिया पूरा एकदम सारे तर्क के साथ ये तो रसी है देख लिया उसको और उपासना क्या है पता नहीं ये रसी किंतु कह दिया पिताजी ने माता जी ने गुरु जी ने कोई कह दिया ये रसी है और आपको ना मैं बैठ करके और उसको ये करो ये रज्जु है ये रज्जु है ये रज्जु है, है, है। किंतु देखा है सर्फ ये कितना दिन में जाएगा कब तक जाएगा कहेंगे जब तक उसको अर्थात ये का आवरण बन जाए अंग्रेजी में कहते हैं आलू इसको हिन्दी में क्या कहेंगे तो अर्थात तो उस प्रकार के उसका एक संस्कार बन गया ऊपर में एक परल डाल लिया परस तो बना दिया उसके ऊपर कि ये तो रजू ही है किंतु दोबारा जब फिर यहाँ गिर जाएगा गया वो। फिर रजू का गया ये तो सर्प ही कहेगा इसलिए ये जो उपासना है ये कोई प्रमाण नहीं है ये क्या करेगा आपको चित्तो को एकाग्र करेगा आपका चित्त में जो दृढ़ या रज्जु ऐसा एकदम बैठ जाएगा दोबारा जब आप देखेंगे हो सकता है कि सर्प का जो भय था थोड़ा क्षीण हो जाने से आपका इंद्रिय और थोड़ा सही चीज को ग्रहण कर लेगा जब आपका चित्त अत्यधिक सर्प का मतलब सर्प के द्वारा आक्रांत तो हुआ है आप थोड़ा सा देखने से भी सर्प अंश को अधिक ग्रहण कर लेंगे किंतु तो जब आपका अंदर में रज्जु का भार थोड़ा अधिक होगा आप सर्प अंश से इतना आक्रांत तो नहीं होने से सर्प भागो को इतना ज्यादा नहीं लेंगे इसी के चलते हो सकता है कि थोड़ा रजु अंश को भी देख लेंगे किंतु ये चक्षु आखिरी प्रमाण है कि रज्जु को पूरा देखने तक आपको ज्ञान नहीं होगा इसी प्रकार की उपासना आपको थोड़ा बीच बीच में करवाएगा मैं ब्रह्म हूं किंतु ये प्रमाण नहीं होने से संशय को दूर नहीं करेगा इसलिए केवल सहकारी है आपको चित्तों को एकाग्र करवाएगा मदद करेगा फलदायक है दिया असत्य द्वैत लोग अतः अतः द्वैत ना द्वैता भाव को जानकर द्वैता ये नीचे वाला टीका में देखिए भाष्य का तृतीय पंक्ति में अतः द्वैता भाव को अच्छा हाँ द्वैता तो भाव हाँ ये द्वैता भाव दीजिए तो थोड़ा इसको जब आगे प्रिंट करेंगे हिंदी थोड़ा सुधार करेंगे इसलिए हमारे से हम जब यहाँ पहले आया हमारे से बोले कि हिंदी को भी पढ़ना नहीं तो और हम इन पढ़ा भी नहीं हो पड़ा आदत भी छूट गया पूरा निर्णय में तो न जाते आगे टीका में उत्तम है तो ऊपर वाला यदि द्वितीय संसारत्य सदा तवृत्ते साधनमें वस्तुभूत मिथ्याभिवेश मत्र मिथ्या मिथ्या उपाय अपि ज्ञानेन ज्ञान इति सि्लोकाथ कथयति यदि द्वितीय संसार सत्य सियाती द्वितीय संसार कि पांच नम टणगते अद्वितीय आत्मा के अपेक्षा संसार द्वितीय हो गया अगर ये द्वितीय संसार अगर सत्य होता तो तन ये तब उसका निवृत्ति के लिए साधनम भी वस्तुभूतम अभिधीयत तो साधन भी वस्तुभूत सत्य सत्य साधन कहना पड़ता क्योंकि संसार असत्य है घट अगर सत्य है व्यावहारिक है आप कल्पित दंड से उसका नाश कर देंगे तो आपको व्यावहारिक दंड चाहिए तो सिद्धांती यहाँ कहता है कि अगर संसार भी सत्य होता है उसका निवृत्ति के लिए आपको सत्य साधन की आवश्यकता होता किंतु मिथ्या अभिनिवेश मात्र से तो संसार केवल मिथ्या है तो मिथ्या अभिनिवेश मात्र से तो मिथ्या उपाय जन अभी ज्ञान न जो ज्ञान जो कि मिथ्या उपाय से हुआ है उसके द्वारा भी किंतु ये ज्ञान वस्तुनिष्ठे ज्ञान किंतु वस्तुनिष्ठ होना चाहिए अर्थात तो ज्ञान का जो विषय है वो ब्रह्म होना चाहिए तभी जा करके निवृत्ति सिद्ध्य वो संसार की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान तो मिथ्या है किंतु जो ज्ञान का विषय है वो सत्य है इति श्लोका कथयति भाष्य में यस्द असत विषय तस्मा असत्यभूते यस्माद् क्योंकि असत है द्वैत विषय द्वैत का विषय असत असत तथा मिथ्या तस्मात इसीलिए असत्य भूते असत्य भूते एक नंबर टिप्पणी दे दिया असत्य भूते मिथ्या भूते जो मिथ्या भूत है द्वैत उसमें केवल अभिनिवेश अस्थित दृढ़ आग्रह है केवलम अभिनिवेश भाष्यकर फिर कहते हैं केवलम अभिनिवेश और कहते हैं आग्रह मात्र केवल हम मानते हैं आग्रह करते हैं यही ठीक है यही ठीक है और वास्तव द्वयम तत्र न विद्यते द्वयम तत्र तत्र अर्थात दो नंबर टिप्पणी देते विषय में। अर्थात उस विषय में द्वैत्त नहीं है विषय में कैसा कहते हैं कि रज्जुआम सर्प जब रज्जुआम सर्प कहते हैं अर्थात रज्जु में सर्प रज्जु में सर्फ क्या रज्जु के ऊपर ऐसा सर्प अधिकरण सप्तमी है जैसे भूतलों में घट ऐसा रज्जु में सर्प है नहीं है रज्जु का दर्शन होना चाहिए ज्ञान रज्जु ज्ञान होना चाहिए ज्ञान का विषय क्या होना चाहिए था रज्जु का विषय में सर्प का अनुभव कर रहा है इसलिए रज्जुआ में ये विषय सप्तमी कहते है इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं तत्र विषय सप्तमी अर्थात अभिनिवेश विषय द्वयम् अर्थात अभिनिवेशक का विषय द्वयम् द्वैताख्यम अभिनिवेशक का विषय में द्वैत का अनुभव कर रहा है अभिनिवेश कहा सप्तमी तत्र द्वयम तत्र न जो अभिनिवेश किया है वो अभिनिवेश में वास्तव में कोई द्वयो है ही नहीं अर्थात अभिनिवेश विषय में द्वैत है नहीं अच्छा आगे भाष्य में मिथ्या अभिनिवेश मात्रन कारणम मिथ्या अभिनिवेश हो जाने से फिर जन्म होगा जैसा मानता है कि हम ये भूत हमको मतलब ये सामने में आ गया इसलिए बुखार हो गया अगर मान लेखा कि कोई भूत नहीं है कुछ नहीं है उसको बुखार नहीं होना था जब तक मानता रहेगा ये भूत को देखा तब तक उसका भय लगा रहेगा मिथ्या अभिनिवेश मातरम से जन्म न इसलिए पहले आ गया था जब तक हेतु फल में आवेश है तब तक ये जन्म मृत्यु होता रहेगा तो धर्म धर्म मेरा है मेरे को ऐसे जन्म होगा मानता रहेगा तो ऐसे जन्म होगा जब से मानने लगे हमारा कोई धर्माधर्म नहीं है हमसे कुछ हुआ ही नहीं तो फिर कोई जन्म नहीं है मिथ्या अभिनिवेश मातरम से जन्म न कारणम यस्मात तस्मात दया भाव बुध्वा निर्निमित्तः भाव को जान करके निर्मित अर्थ निथ्याणी न जायते मिथ्या द्वया, मिथ्या द्वया यह सा जायते अभिनिवेशो न इसमें कोई है ना बुध्वा निर्निमित्तः जान करके तो निवृत मिथ्या अभिनिवेशो यश्य करेंगे तो वो पुरुष में जाएगा सपुरुष न जाएते इस प्रकार हो जाएगा और अगर मिथ्या निवृत्त मिथ्या द्वयच सो अभिनिवेश वो अभिनिवेश और होगा नहीं ये दोनों प्रकार किंतु यहाँ वो बुधवा देने से वो व्यक्ति को लेना ठीक है निर्णय भी, भी तो अर्थात वो अभिनिवेश का निमित्त नहीं रहेगा वो भी हो जाएगा पुरुष के लिए निमित्त नहीं रहेगा निर्निमित और अभिनिवेश के लिए भी निमित्त नहीं रहेगा क्योंकि अविद्या चला गया अविद्या होने से अभिनिवेश हो जाता था वो चला गया तो यहाँ जो बहुरी लेंगे तो पुरुष मिला जाएगा उसी को निर्णय मतलब सब ही वही हो जाएगा यह सब वही हो जाएगा किन्तु बुद्धवा दिया ना एक चेतन धर्म दिया चेतन धर्म देने से देवदत्ता तो में लेना अर्थात अधिक उचित है जानेगा ना तो पुरुषों जान लिया इसलिए वो पुरुष निर्निमित हो गया होने से वो पुरुषों को अभिनिवेशन नहीं रहेगा नहीं रहने से पुरुषों का जन्म नहीं है इस प्रकार की अर्थात तो हो गया अच्छा ये आपके पास ये है जो गोड़पाद सारण उसमें देखेंगे तो यहाँ वो सद से किसको लेते हैं दोनों पक्ष तो घटेगा किंतु व्यक्ति को लेना अधिक अच्छा है अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे हाँ ठीक है ये चैतन्य अर्थात ये पुरुष को ही लेना है आगे श्लोक उसको कहते हैं निर्मित तो न जायते उक्त तद प्रपंच निर्णमित तो हो गया इसलिए उत्पन्न नहीं होगा तो इसको कहते हैं यदा न लेतु नूतम धम मध्यम तदा न जायते चित्त हेत्वभावे फलंकुता तो यदा यदा जायते हे हे उत्तमा उत्तमा मध्यमान उत्तम मध्यम हेतु न लते त हेत्भा फल कूत चित्त चैतन्यर्थ पुष तो यदा हेतुन हेतु हो गया धर्मा धर्मा फल हो गया था शरीरा तो यदा हेतुन हेतुन हेतु उत्तम मध्यम अधम मध्यमान उत्तम मध्यम अधम और हेतुन के समानाधिकरण कर दिया हेतु हो गया धर्मा धर्मा और उत्तम मध्यम मध्यम अधम हो गया ये सब जो देव मनुष्य तीरियगी होनी तो यहां कारण में अभेद करके समानाधिकरण कर दिया क्योंकि धर्मा धर्म के चलते तत्व तो शरीर पर प्राप्त होगा तत्व तो शरीर कार्य हो जाएगा और हेतु धर्मा धर्माधर्म ये कारण हो गया किंतु तो दोनों में समानाधिकरण दे दिया कार्य कारण तो में समाधान समान अधिकरण लेकर गया जब हेतु ही और नहीं रहेगा धर्माधर्म नहीं रहेगा क्योंकि धर्माधर्म व्यवहार से हुआ क्रिया से हुआ वो सब कल्पित है निश्चय हो गया तदा चित्तम न जाते फिर चित्त का कोई संबंध नहीं होगा संबंध हो जाना यही तो जन्म है और नहीं होगा क्यों हेतु तो भावे भाव है फलम कुतः इसलिए जन्म का चित्त के साथ दिया चित्त चित इसलिए अर्थात तो ऊपर में भी जो निर्निमित्त न जाते वो पुरुषा ये हो जाएगा ठीक है तो लंबा है ठीक है आज यहाँ तक आगे तीन दिन अवकाश है और कल तो ग्रहण है कल ग्रहण है इसलिए अगर गंगा तट अथवा कोई नदी तट अथवा अन्य कोई समुद्र तट ये सब में रात को ग्रहण है तो अगर जप किया जा सकता है अच्छा है नहीं तो जैसा जो लोग पहले करते हैं कोई अधिक अनुष्ठान की आवश्यकता है वो पूर्णमद पूर्णमीद पूर्ण पूर्णमुलज्य पूर्णश पूय पूर्णमेवशिष्य शुभ पादुराय